देवी भागवत चौथा स्कंद श्री को तप से डिगाने में इंद्र की असफलता व्यास जी कहते हैं उस समय मुनिवर नारायण ने मन में अभिमान पूर्वक सोचा इंद्र ने हमारे तप में विघ्न उपस्थित करने के विचार से ही इन्हें यहाँ भेजा है किंतु इन बेचारी नगण्य अप्सराओं से हमारा क्या बनना बिगड़ना है मैं अभी इन सबको आश्चर्य में डालने वाली नई अपसराओं की सृष्टि किए देता हूँ इन अपसराओं की अपेक्षा उन सब के रूप बड़े ही विलक्षण होंगे उस समय तपस्या का बल दिखलाना परमावश्यक है इस प्रकार मन में सोचकर नारायण ने अपना हाथ जंगा पर पटका और तुरंत एक सर्वांग सुंदरी स्त्री को उत्पन्न कर दिया नारायण के उर्व भाग से निकली हुई वह नारी उर्वशी बड़ी सुंदरी थी वहा उपस्थित अपसराओं ने उसे देखा तो उनके आश्चर्य की सीमा नहीं रही उस समय मुनिवर नारायण का मन बिल्कुल निश्चिंत था जितनी अप्सराएं वहां थी उतनी ही अन्य अप्सराएं सेवा करने के लिए उन्होंने तुरंत उत्पन्न कर दी। वे सभी अप्सराएं हाथों में तरह तरह की भेंट सामग्री लिए हस्ती और गाती हुई आई उन्होंने मुनिवर नर और नारायण के चरणों में मस्तक झुकाया और हाथ जोड़कर आगे खड़ी हो गई तब स्वर्ग से आई हुई अपसराओं ने नर और नारायण से कहा अहो हम मूर्ख स्त्रियाँ आपके तप की महिमा और धीरता देखकर ही आश्चर्य में डूब गए हैं महाभाग मुनियों हमें आपके स्वरूप के विषय में विदित हो गया आप परम पुरुष भगवान श्रीहरि के अंशावतार हैं आप श्रम दम आदि सदगुणों से सदा परिपूर्ण रहते हैं आपकी सेवा के लिए नहीं परंतु सतक इंद्र का कुछ कार्य था उसे सिद्ध करने के विचार से ही हमारा यहाँ आना हुआ था फिर किस भाग्य से हमें आपके दर्शन सुलभ हो गए हमने कौन सा पुण्य कार्य कर रखा था उसे जानने में हम असमर्थ हैं किंतु यह मानना तो अनिवार्य है कि कोई संचित प्रारब्ध अवश्य था हम निश्चय ही अपराधी हैं, फिर भी हमें अपना जन समझकर आपने मन में शांति रखी और हमें ताप मुक्त रखा ठीक ही है विवेकशील महानुभाव पुरुष तुक्ष साप फलदान के ब्याज से अपनी तपस्या के बल का अपव्यय नहीं करते है। जी कहते हैं इस प्रकार अप्सराएं नम्रता प्रणाम करती हुई अपनी बात कह रही थी उनके वचन सुनकर मुनिवर नर और नारायण उत्तर देने में उद्यत हो गए उस समय उन मुनिश्रेष्ठ के मुख पर प्रसन्नता छाई हुई थी काम और लोभ पर वे विजय प्राप्त कर चुके थे अपनी तपस्या के प्रभाव से सांस लेकर स्वर्ग सिधारो यह बाला तुम्हें भेड़ स्वरूप समर्पित है अतः मन को मुग्ध करने वाली यह अपसरा अब जाने को तैयार हो जाए जांग से उत्पन्न हुई उस उर्वशी को इंद्र के प्रसन्नार्थ हमने उनको दे दिया है सभी देवताओं का कल्याण हो अब सब लोग इच्छा से पधारने की कृपा करें अब सनाय बोली महाभाग आप देवाधिदेव भगवान नारायण है परम भक्ति के साथ प्रसन्नता पूर्वक हम आपके चरण कमल पर निछावर हो चुकी हैं अब हम कहाँ जाए मधुसूदन आपकी आंखें कमल पत्र के समान विषाल है प्रभो यदि आप प्रसन्न है और अभिल वर देना चाहते हैं तो हम अपना मनोरथ आपके सामने रखती हैं उत्तम तप करने वाले देवेश आप हमारे पति बनने की कृपा करें बस हमारा यही वर है जिससे देवेश्वर हम प्रसन्नतापूर्वक आपकी सेवा करने में संलग्न हो जाएं और आपने सुंदर नेत्र वाली उर्वशी आदि जिन अन्य स्त्रियों को उत्पन्न किया है वे आपकी आज्ञा मानकर स्वर्ग सिधारे उत्तम तप करने वाले मुनियों हम सोलह हजार पचास अफसराए यहाँ रहे हम सब आपकी समुचित सेवा करेंगे देवेश आप हमारी अभिलाषा पूर्ण करके अपने सत्य व्रत का पालन किए हम भाग्यवश आपके प्रेम में पग कर स्वर्ग से यहाँ आ गए देवेश हमें त्याग देना आपको शोभा नहीं देता जगत प्रभु आप सर्व समर्थ पुरुष हैं भगवान नारायण ने कहा पूरे एक वर्ष तक हमने यहाँ तपस्या की है सौंदर्यो हमारी इंद्रियां वश में है फिर हम उस तप को कैसे नष्ट कर सकते हैं काम सुख के लिए तो हमारी किंचित मात्र भी इच्छा नहीं है, क्योंकि उससे सात्विक सुख का सत्यानाश हो जाता है वाश्विक धर्म की तुलना करने वाले मिथुन धर्म में बुद्धिमान पुरुष कैसे अपने मन को रमा सकता है अपसराय बोली शब्द आदि पाँच गुणों के बीच में स्पर्श आता है इसी से स्पर्श इस जनित सुख को सर्वोत्तम माना गया है अतएव महाराज हमें सब तरह से स्पर्श सुख देने के लिए आप वचनबद्ध होने की कृपा करें फिर निर्भरतापूर्वक सुख भोग कर गंध मानन पर विचरें